महावीर और बुद्ध के समय में मनुष्य की चेतना ऐसी नहीं थी कि इतने विराट समन्वय को समझ पाए आज भी चेतना ऐसी हो गई है कहना कठिन है। आज लेकिन पहली किरणें मनुष्य की चेतना में उतर रही हैं।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 बीच की सीमाएं टूटी हैं बीच की दीवारें गिरी हैं तो जो मैं कर रहा हूं यह पहले संभव नहीं था बुद्ध और महावीर ने भी चाहा होगा मैं निश्चित कहता हूं कि चाहा होगा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन यह संभव नहीं था छोटे बच्चों को तुम तो विश्वविद्यालय की शिक्षा दे भी नहीं सकते उसे तो पहले ही स्कूल ही भेजना पड़ेगा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 अरब में आज से चौदह सौ साल पहले कहना तो नहीं कह सकते थे वहां सुनने वाला कोई न था वहां समझने वाला कोई न था और बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम नहीं समझोगे कभी कभी उसमें से कोई बात कह देता हूं तो तक्षण अड़चन हो जाती कभी कभी कोशिश करता हूं कुछ तुमसे कहने की जो तुम नहीं समझोगे भविष्य समझेगा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 जिसका दृढ़ निश्चय तुमने ये भरोसा जगा दे कि हां यहां रहने से कुछ हो जाएगा वो कहे कि ये भी ठीक है वह भी ठीक है चाहे यहां रहो चाहे वहां रहो सब जगह से पहुंच जाओगे सब रास्ते वहीं पहुंचा देते तो बहुत संभावना यह है कि तुम किसी भी रास्ते पर ना चलो बहुत संभावना यह है कि तुम बहुत विभ्रमित हो जाओ क्योंकि बड़ी अलग भाषाएं हैं है बुद्ध और महावीर की महावीर कहते हैं आत्मा को जानना ज्ञान है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 इस मनुष्य के मन की एक बुनियादी जरूरत है कि यह श्रद्धा की तलाश करता है यह कुछ ऐसी बात चाहता है जिसको सुनिश्चित मन से ग्रहण कर सके जिसमें जरा संदेह ना हो जिसको यह प्राणपन से स्वीकार कर सके ये भरोसा मांग रहा है यह कहता तुम ऐसी बात कह दो दो टुक जैसे दो दो चार होते धुंधली धुंधली बात मत कहो उलझी बात मत कहो धुआं धुआं बात मत कहो साफ कह दो लपट की तरह धुएं से शून्य थोड़ी सी कह दो मगर साफ कह दो जिससे मैं संभाल के रख अपने हृदय में और जिसके सहारे मैं चल पडूं। मुझे निर्णय लेना है आदमी को निर्णय लेना है निर्णय तभी लिया जा सकता है जब निश्चय हो निश्चय के बिना निर्णय नहीं होगा तो निर्णायक बात कह दो इसलिए बुद्ध और महावीर जानते हुए भी ऐसा नहीं कहे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 सारी बातें नहीं कह सकता हूं क्योंकि अनंत काल पड़ा है इस अनंत काल में आदमी न मालूम कितनी कितनी नई विवाहों में नई दिशाओं में विकास करेगा जब नई चेतना अवतरित होने लगेगी तो नई बातें कहना संभव हो जाएगा शत्रुता बस सकती थी जैन और बौद्ध आपस में न लड़ते ये हो सकता था लेकिन ये बड़ी कीमत पर तो होता है कीमत ये होती कि ना कोई जैन होता ना कोई बौद्ध होता झगड़े का सवाल ही न था झगड़ा तो तब होना जब कोई बौद्ध हो जाए कोई जैन हो जाए झगड़ा भी निश्चय का परिणाम है जब एक आदमी निश्चय से मान लेता है कि महावीर ठीक है और दूसरा आदमी निश्चय से मान लेता है कि बुद्ध ठीक है तो उनके बीच कलह शुरू होती तो विवाद शुरू होता है तो लाभ भी ना होता हानि भी ना होती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 झगड़ा टले हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गए सोचा था बांटने वालों ने कि इस तरह झगड़ा टल जाएगा दोनों को देश मिल गए अब तो कोई झगड़ा नहीं अब तो बात खत्म हो गई मुसलमान शांति से रहेंगे हिंदू शांति से रहेंगे लेकिन रहे शांति से तब बंगाली मुसलमान पंजाबी मुसलमान से लड़ने लगा तब गुजराती महाराष्ट्रीय से लड़ने लगा तब हिन्दी बोलने वाला गैर हिन्दी बोलने वाले हिन्दू से लड़ने लगा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 निन्यानवे गलत हैं और सिर्फ नानक सही है और जो निन्यानवे गलत हैं वो नानक जैसी ही बात कहते अब तो अगर नानक को भी सही होना है तो बाकी निन्यानबे को भी सही होना पड़ेगा ये एक नई घटना है पुराने दिनों में बात उल्टी थी अगर नानक को सही होना था तो निन्यानवे को गलत होना जरूरी था तभी लोग मंद संकीर्ण बुद्धि लोग चल सकते थे आज हालत ठीक उल्टी है।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 चाहे अमेरिका में चाहे अफ्रीका में चाहे ऑस्ट्रेलिया में 100 डिग्री पर भाप बनता है कहीं भी नानुच नहीं करता ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ो जी या हम 99 डिग्री पर भाप बनेंगे अगर प्रकृति के नियम सब तरफ एक हैं तो परमात्मा के नियम अलग अलग कैसे हो जाएंगे अगर बाहर के नियम एक हैं तो भीतर के नियम भी एक ही होंगे विज्ञान ने पहली भूमिका रख दी विज्ञान एक अब हिंदुओं की कोई केमिस्ट्री और मुसलमानों की केमिस्ट्री तो नहीं होती केमिस्ट्री तो बस केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स ईसाइयों की अलग और जैनों की अलग ऐसा तो नहीं होता ऐसा होता था पुराने दिनों में तुम तो चकित हो जान के जैनों की अलग भूगोल है बौद्धों की अलग भूगोल भूगोल कुछ तो अकल लगाओ भूगोल अलग अलग मगर वो भूगोल और थी उस भूगोल में स्वर्ग नरगो का हिसाब था इस जमीन की तो भूगोल थी नहीं वो इस जमीन की भूगोल का, तो का तो कुछ पता ही न था वो भूगोल काल्पनिक थी सात स्वर्ग हैं किसी के भूगोल में किसी के भूगोल में तीन स्वर्ग हैं किसी के भूगोल में और ज्यादा स्वर्ग हैं किसी के भूगोल में सात नर्क हैं, कहीं सात सौ नर्क कल्पना का जगत था वो नक्शा किए थे मगर सब कल्पना का जाल था तो भूगोल अलग अलग थी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 मकान में रहते तुम गोल मकान में रहते मैं चौकोर मकान में रहता हम अलग अलग है हम झगड़ा होगा हमारे सिद्धांत अलग हैं इससे भी ज्यादा भेद मंदिर मस्जिद में भी नहीं है अपनी अपनी मौज मस्जिद भी बड़ी प्यारी है। जरा हिंदू की आंख से हटाकर देखना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 अपना उत्सव रखता है घंटा है घंटा बजाओ भगवान को जगाओ खुद भी जागो पूजा करो मंदिर की गोल गुंबद मंडप का आकार उसके नीचे उठते हुए, उठते हुए मंत्रों का उच्चार तुम पर वापस गिरती वाणी मंत्र तुम पर फिर फिर बरस जाते एक मंदिर में जाके ओंकार का नाथ करो सारा मंदिर गुलजा देता है सब लौटा देता है तुम पर फिर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 धार्मिक और अधार्मिक बचेंगे लेकिन हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होने चाहिए यह भविष्य की बात है यहां जो प्रयोग घट रहा है वो उस भविष्य के लिए बड़ा छोटा सा प्रयोग है लेकिन उसमें बड़ी संभावना नहीं थी मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप लोगों को क्या बना रहे एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे आके पूछा कि अनेक ईसाई आपके पास आते हैं आप इनको हिंदू बना रहे मैंने कहा मैं खुद ही हिंदू नहीं तो उनको कैसे हिंदू बनाऊंगा तो वो पूछा आप कौन है मैं सिर्फ धार्मिक हूं इनको धार्मिक बना रहा हूं और इनको मैं इनके गिरजे से तोड़ नहीं रहा हूं वस्तुतः जोड़ रहा हूं मेरे पास आके अगर ईसाई और ईसाई ना हो जाए तो मेरे पास आया नहीं मुसलमान अगर और मुसलमान ना हो जाए ठीक पहले दफा मुसलमान ना हो जाए तो मेरे पास आया नहीं हिंदू मेरे पास आके और हिंदू हो जाना चाहिए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 क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं करना अगर वो जरा जरूरत से ज्यादा हो जाता है तुम्हारी हिम्मत के बाहर हो जाता है तुम भाग खड़े होते तुम मेरे दुश्मन हो जाते थोड़े दुस्साहसी बच्चे इनके भी साहस की सीमा है अगर मुझे इनको भी छाटना हो तो एक दिन में छाट दे सकता हूं इसमें कोई अड़चन नहीं इनका साहस मुझे पता है कितने दूर तक इनका साहस उसके पार की बात यह ना सुन सकेंगे उसके पार ये कहेंगे तो फिर चले अब आप जानो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 मगर गीता पर मैं वही नहीं बोलता जो तुम्हारे और बोलने वाले बोल रहे हैं दूसरा पैर तुम्हारा सरकारा हूं पूरे वक्त धम्म पर बोल रहा हूं लेकिन कोई बौद्ध धर्म धम्म पर इस तरह नहीं बोला है जैसे मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी नजर और है एक पैर जमा रहे एक पैर तुम निश्चिंत रख लो चलो भगवान बुद्ध की तो बात हो रही कोई हर्चा नहीं दूसरा पैर मैं सरकारा हूं महावीर पर बोलता हूं तुम बड़े प्रसन्न होकर सुनते हो कि चलो भगवान महावीर की बात हो रही निश्चिंत हो जाते हो तुम अपना सब सुरक्षा का उपाय छोड़कर बिल्कुल बैठ जाते हो तैयार होकर कि चलो ये तो अपनी ही बात हो रही उसी भी इस तुम्हारा एक पैर में सरका रहा। तुम जितने निश्चिंत हो जाते हो उतनी ही मुझे सुविधा हो जाती तुम्हें तो निश्चिंत करने को बोलता हूं गीता पर बाइबल पर दमपत पर महावीर पर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 तो कृष्णमूर्ति को भी मैं उसमें समा लेता हूं कुछ अड़चन नहीं आती मेरा घर बड़ा है कृष्णमूर्ति रहते हैं छोटी कोठरी में कोठरी बिल्कुल भली है कुछ गड़बड़ नहीं है मेरे बड़े घर में कृष्णमूर्ति की कोठरी तो समा जाती लेकिन मेरा बड़ा घर कृष्णमूर्ति की कोठरी में नहीं समा सकता कृष्णमूर्ति हीन यानी मैं महायानी मूर्ति की डोंगी है छोटी सी डोंगी जानते ना छोटे गांव में बस ज्यादा ज्यादा एक आदमी बैठ के चला लेता मछली मार आया मेरा पोत बड़ा है बड़ा जहाज है महायान उसमें आओ सब दिशाओं से लोग सब तरह के लोग सब शास्त्रों को मानने वाले सब सिद्धांतों को मानने वाले सबके लिए जगह इसलिए कृष्णमूर्ति बिल्कुल सही है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 राजपथ पर चलने वाले भी पहुंच जाते सिर्फ राजपथ ही है इस कारण नहीं पहुंचते ऐसा मत सोच लेना तो मेरी और कृष्णमूर्ति की स्थिति भिन्न भिन्न है मैं तो उनकी मजे से स्तुति कर सकता हूं मुझे कुछ अड़चन नहीं है मेरी बात के विपरीत उनकी बात नहीं पड़ती लेकिन वे मेरी स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बात उनके विपरीत पड़ जाएगी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 भालते हुए वो मुझे हां नहीं भर सकते मुझे हां भरे तो अनुशासन टूट जाएगा ये मैं भी नहीं चाहूंगा कि उनका अनुशासन टूटे उस अनुशासन से कुछ लोग चल रहे हैं। पहुंच जाएंगे उनको अपना अनुशासन मजबूती से कायम रखना चाहिए उनको जंगल को बगीचे में नहीं घुसने देना चाहिए बिल्कुल ठीक है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 आज इस मार्ग पर बोलता हूं कल उस मार्ग पर बोलता हूं मैंने जैसी अव्यवस्था चुनी है उस अव्यवस्था के कारण मुझे जैसी स्वतंत्रता है वैसी आज तक कभी किसी को नहीं थी बुद्ध सीमित महावीर सीमित कृष्ण सीमित क्राइस्ट सीमित कृष्णमूर्ति सीमित राम कृष्ण, रमन सीमित उन सबकी सीमाए हैं वे उतना ही बोलते हैं जितनी उनकी व्यवस्था में आता है उसके बाहर की बात या तो टाल जाते हैं या इंकार कर देते मुझे बड़ी सुविधा है तो मैं तो कहता हूं कृष्णमूर्ति ठीक है जिसको जुचे जरूर उनसे चले पहुंचेगा मगर मैं ये आशा नहीं करता कि यही कृष्णमूर्ति मेरे संबंध में कहे कहेंगे तो उनका रास्ता अस्तव्यस्त हो जाएगा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 जिसको कुछ लेना देना नहीं उसके तनाव चले गए वो यहां वहां दुकानों पर लगे बोर्ड नहीं देख रहा है ना चीजें देख रहा है ना लोग देख रहा है जब इस संसार से कुछ लेना ही ना रहा तो अब क्या देखना दाखना शांत है अपने भीतर रमा चुपचाप चला जा रहा है सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है संन्यास जैसा सौंदर्य देता है मनुष्य को और कोई चीज नहीं देती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 जैसे जैसे सन्यासी वृद्ध होने लगता है वैसे वैसे और सुंदर होने लगता है क्योंकि सन्यास का कोई वार्धक्य होता ही नहीं सन्यास कभी बूढ़ा होता नहीं सन्यास तो चिर युवा है इसलिए तो हमने बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां बनाई हैं वो उनके युवावस्था की बनाई है इस बात की खबर देने के लिए कि सन्यासी चिर युवा है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 सुंदर से सुंदर से उसकी पहचान सुंदरतम उसके पास आने को तड़फते उसने रथ रोक लिया बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को देखकर वह ठिठक जाती दीपक के प्रकाश में राह के किनारे जो दीप स्तंभ है उसके प्रकाश में वह सबल स्वस्थ और तेजोदीप्त गौरवन सन्यासी को देखती ही रह जाती ऐसा रूप उसने कभी देखा नहीं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 सवत्ता कहती है कि भिक्षु मेरे घर आओ बैठो रथ में मैं तुम्हें घर ले चलूं। और भिक्षु कहता आऊंगा जरूर आऊंगा समय आसीबे, जिस दिन समय आ जाएगा आपनी जाइबो तो मार कुंजे वासव तुझे मुझे बुलाना भी ना पड़ेगा मैं अपने आप आ जाऊंगा समय की प्रतीक्षा और बहुत दिनों तक समय नहीं आया वासव प्रतीक्षा करती प्रतीक्षा करती उसका मन न लगता इस संसार में अब राग रंग उसे दिखाई ना पड़ता बहुत लोग आते बहुत लोगों से संबंध भी बनता नगर वधु थी वही उसका काम था वेश्या थी लेकिन अब किसी देह में वो दीप्ती ना दिखाई पड़ती और किसी देह में वो सौंदर्य ना दिखाई पड़ता उपगुप्त की वे आंखें उसका पीछा करती रात हो कि दिन सपने उठते लेकिन बात सुन ली थी उसने उपगुप्त की कि जब समय आएगा तब आ जाऊंगा और इतने बलपूर्वक कही थी बात कि यह बात भी साफ हो गई थी उपगुप्त उन लोगों में से नहीं जिसे डिगाया जा सके जो कहा है वैसा ही होगा समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आप नहीं जाएबो तो मार कुंज अपने आप आऊंगा तेरे कुंज में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 मैं तुम्हारे कुंज में स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा लगता है समय आ गया मैं उपस्थित हूं मैं तुम्हारी किस सेवा में आ जाऊं मुझे कहो आज्ञा दो मैं आ गया हूं वासव मैं सेवा के लिए तैयार होकर आ गया हूं उस दिन तो आता तो तुमसे सेवा मांगता उस दिन तो वे आते थे जिन्हें तुम्हारी सेवा की जरूरत थी आज मैं आ गया हूं मैं तुम्हारी सेवा करने को तत्पर हूं की यह कविता बड़ी बहुमूल्य है यह सन्यासी के लिए एक ज्योतिर्मय है भावदशा की स्मृति बनाए रखने के लिए बड़ी काम की है इसे स्मरण इस रखना संसार तो छोड़ना है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 तुम धोबी के गधे हो गए घर के न गांठ के तुम कहीं के ना रहे और तुम्हारे अधिक सन्यासी और महात्मा धोबी के गधे हैं घर के न गांठ के संसार छूट गया है और सत्य मिला नहीं बाहर का सौंदर्य छूट गया और भीतर का सौंदर्य मिला नहीं अटक गए रसधार ही सूख गई मरुस्थल हो गए ज्यादा से ज्यादा कुछ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 उसके रहने की व्यवस्था कर दी सत्तर साल की जिंदगी में पहली बार किसान के दिल में विद्रोह की चिंगारी सुलगी साल में दो बार मई दिवस और क्रांति की बरस पर गांव की सड़क झंडियों और प्लेकार्डों से सज उठती थी जिन पर लिखा होता था लेलिन जिंदा है लेलिन जिंदा है जिंदा थे और जिंदा रहेंगे इस बार ये शब्द पढ़कर बूढ़े किसान के मन में आया कि क्यों न मास्क उजाकर सर्वशक्तिमान लेलिन से ही कमरा वापस दिलवाने की प्रार्थना करूं वैसे जीवन भर कभी वह अपने गांव से चंद मील से ज्यादा दूर नहीं गया था मगर उसने कुछ मांगकर कुछ उधार लेकर किराया जुटाया और रेल में चढ़ के मास्को जा पहुंचा मास्को में भी पूछताछ करता हुआ सौभाग्य से कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के एक बड़े पदाधिकारी के सामने हाजिर हो गए उसे सारा किस्सा सुनाकर बोला मुझे लेलिन साहब से मिलवा दीजिए ताकि मैं उनसे कहूँ की वे खुद मेरा कमरा मुझे वापिस दिलवाए अधिकारी हक्का बक्का रह गया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 जब भगवान से नौकरी मिलती थी भगवान के नाम पे नौकरी मिलती थी भगवान की स्तुति गाता था जब लेलिन के नाम पे नौकरी मिलने लगी तो लेलिन की स्तुति गाने लगा पहले वो कहता था बाइबल लिए घूमता था सिर पर फिर दास कैपिटल मार्स की किताब लेके घूमने लगा ये वही का वही आदमी तब भी नौकरी में था अब भी नौकरी में और जनता को ना तब मतलब था ना अब मतलब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 कुछ बातें हैं जो केवल चुप्पी से ही कही जा सकती हैं परिणति पूछते हो कि क्या हुई परिणति यह हुई कि वह जापानी युवती अब आने का विचार कर रही वापस लौट आने का संकोच से भरी है डरती है क्योंकि उसने इस पूरे सड़ंत में हाथ बटाया अब डरती है कि यहां कैसे आए तड़फती है आने को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 वो विद्यार्थी थी पैसे की अड़चन थी उसे पढ़ना था अभी वो संस्कृत पढ़ना चाहती थी वर्षों का काम था एक पैसा उसके पास नहीं था आ गई होगी लोभ में लेकिन लोभ में आने के कारण इन महात्माओं के प्रति सम्मान तो नहीं हो सकता है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 जिसने समझा कि मैं अंधेरे में हूं वो प्रकाश की खोज में लग ही गया इसी समझ के साथ पहला कदम उठ ही गया ये समझ लेना कि मैं भिक्षु बज्जी जैसा हूं संन्यासी हूं लेकिन संसार में मेरा लगाव है कीमती बात है यही तो वज्जीपुत्र को पता नहीं था कि वो सन्यासी है और संसार में उसका लगाव यही उसे पता चल जाता तो फर्क हो गए होते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 उन्होंने बात अपने पर ना लगाई होगी उन्होंने वजपुत्र की बात वजपुत्र की ही रहनी दी होगी वे चूक गए सुभाष गुणी उसने स्वीकार किया कि मैं वजपुत्र जैसा हूं इसी स्वीकृति में भेद पड़ना शुरू हुआ और दूसरी बात सुभाष ने कही है लेकिन मैं भागने की तैयारी में नहीं वो तुम करना सकोगे कारणों से एक तो सुभाष आलसी भागने के लिए तो थोड़ा सा आदमी चाहिए ना कि जरा भागने में भी तो कुछ करना पड़ता है तुम्हारा आलस तुम्हारा भाग्य तुम भाग ना सकोगे इससे आलस्य का लाभ है घबराना मत आलसी न होते तो शायद भाग जाते सुभाष पक्के आलसी आलसी सरोमणी किसी दिन बन सकते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 बुद्ध कठोर थे कठोर इस अर्थ में कि उनकी प्रक्रिया कठिन थी कठोर थे इस अर्थ में कि उनका मार्ग तपश्चरिया का मार्ग था मैं कठोर नहीं मेरा मार्ग सुगम है तपश्चरिया का नहीं मेरा मार्ग सहजता का है हां कभी कभी जब मैं देखता हूं किसी व्यक्ति को तपश्चर्या का मार्ग ही ठीक पड़ेगा तो उससे मैं कहता हूं करो क्योंकि यही उसके लिए सहज है ख्याल रखना मेरा कारण उससे हां भरने का हां भरने का कारण यह नहीं कि मैं तपश्चर्या का पक्ष पाती हूं हां भरने का कारण इतना ही होता है कि उस आदमी को तपश्चर्या ही सहज है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 और उस चौरस्ते और तुम्हारे बीच हो सकता है बहुत फासला हो वजीपुत्र और चौरस्ते के बीच बहुत फासला रहा होगा वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था मैं कहता हूं कि तुम उस चौरस्ते पर हो ही जहां से रास्ता जाता है इसलिए तुम्हें किसी रास्ते को तय करके रास्ते पर नहीं आना है रास्ते पर तो तुम हो ही वहीं जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उसी सामग्री का ठीक ठीक उपयोग कर लेना है तुम्हें तो शराबी को शराब तक छोड़ने को नहीं कहता छूट जाती ये दूसरी बात है। अभी तरु ने दो दिन पहले अपनी बोतल मेरे पास भेंट करवा दी छूट जाती ये दूसरी बात है मगर मैंने कभी उससे कहा नहीं था अब उसने अपने आप भेज दी बोतल खुद जाने वापस चाहे मैं वापस दे सकता हूं मुझे शराब की बोतल से कोई झगड़ा नहीं है शराब की बोतल का क्या कसूर उसने तो कई दफा मुझसे पूछा है कि भगवान कह दें